अगला लाइव सवाल आया है हमारे पास अभी अभी मैसोर से रेनू दीदी का uh -huh. रेनू दीदी का सवाल है मानव जाति के संबंधों में जीते हुए क्या अधिकार हैं और अव्यवस्था में और uh -huh. व्यवस्था में यह कैसे व्यक्त होता है प्रयास की इस संदर्भ में क्या अहमियत है क्या प्रयास अध्ययन का एक भाग मान सकते हैं एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल वु रियली हेल्प थैंक्स uh, रेणु दीदी नमस्कार बहुत अच्छा लगा आपका प्रश्न सुन माना जाती जाति में धर्मवश देखेंगे गलती करने का अधिकार हर बालक जन्म से गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है जागृति पूर्वक हम देखेंगे तो मानव में सही को समझने का अधिकार अभी ये इसके अलावा यदि कोई अधिकार को हम पहचाने जाएंगे वो अनाधिकार अनाधिकारी अनाधिकृत चेष्टा ही है तो मानव में अधिकार अगर देखेंगे पूर्वक केवल और केवल समझदार होने का स्वत्व संपन्न होने का ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होने का ही कुल मिलाकर अधिकार है ना हमको हवा पानी का अधिकार है ना ही किसी प्रकार से और दूसरी चीज़ों के लिए अधिकार की बात है क्योंकि ये ये जो अधिकार है ये कॉम्पिटिशन मुक्त है तो हर संबंध में हर एक मानव में कुल मिलाकर अधिकार की बात यदि हम करेंगे तो सही को समझना और सही समझकर अपने में समझदारी के बिंदु को निश्चित करने का ये अधिकार हमारे अंदर रहता है। अब आ गया इसके बाद दूसरा जो मुद्दा आया कि समझदारी के बाद जैसे कोई चीज हमको समझ में आ गई उसके बाद अब क्या है भाई उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इस अधिकार का प्रकटन कर शुरू करते हैं अभी समझदारी के स्वरूप में हम सब एक हैं क्योंकि मानव गलती में अनेक है और सही में एक है तो ऐसा तो होगा नहीं कि रेणु दीदी अगर अगर मशहूर मरे के समझदार होती हैं और नवनीत भाई अगर दिल्ली में रहकर समझदार हैं तो इन लोगों में अलग अलग कुछ हो जाएगा तो ये सब ये सब सही में एक ही होते हैं तो एक होने पर क्या हो गया अब इस अधिकार का प्रकटन का क्रम शुरू होता है तो हम एक होकर ही इस अधिकार के प्रकटन को शुरू कर सकते हैं हम अनेक होकर नहीं कर पाएंगे तो इसका नाम प्रयास है जिसको आपने पूछा कि प्रयासों का क्या महत्व तो प्रयासों का महत्व इतना ही है कि इस एकता को कैसे प्रकट किया जाए समझदारी को कैसे प्रकट किया जाए इस अधिकार को कैसे प्रकट करेंगे उसी का नाम है कि हम एक अवसर अपने लिए बनाते हैं जो कि शुरुआत में प्रयास ही होता है ये प्रयास सफल होने पर क्या होता है है ना इसका शिक्षा होता है और ये फिर सरल सहज हो जाता है कोई भी काम पहले प्रयास है उसके बाद सफल हो जाने के बाद उसमें सहजता आती है सरलता उसमें आती है जैसे एक बालक चलना सीखता है हर बार हर शरीर यात्रा में हर एक बालक को आप देखोगे तो वो चलना शुरू करता है तो वो प्रयास है या नहीं है जबकि वो काम प्राकृतिक होते हुए भी प्रयास ही है तो वो पूरा प्रयास करता है पूरा तर, अपना मन लगाता है तन लगाता है और इस प्रकार से वो शरीर को संभालता है और चलना शुरू करता है एक बार चलना शुरू हो जाने के बाद दुर्घटनाओं से मुक्त होने के बाद आप देखते हैं कि उसका ये चलना सरल हो जाता है सहज हो जाता है तो मानव में कोई भी काम सहज होने के पहले प्रयासपूर्वक ही होना है आज जिस प्रकार से हम परिवार विधि से जीने की हम सोच रहे हैं ये सब प्रयासपूर्वक ही होने वाले हम सोचें सहज विधि सो जाए ये कामना ठीक है लेकिन सहज विधि से होने के पहले प्रयास होना आवश्यक है प्रयास होगा ये थोड़ा सा अलग सा लगता है हमेशा विशेष जैसा लगेगा और इसका जब एजुकेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर वो सरल हो जाता है परम्परा में वो सरल हो जाता है तो बाबा जी जैसे जिस प्रकार से काम किए नागराज जी है ना एक प्रकार से वो प्रयास किए कुछ उत्तर आया वो सरल हो गया शायद हो गया लेकिन पुनः एक प्रयास किए ये उत्तर लोगों तक पहुंचे, है ना और जैसे उनके साथ हम भी प्रयास किए तो एक प्रयास ही था समझने का कुछ हमको समझ में आया अब समझ में आने के बाद वो सरल हो गया प्रयास उसमें अब दिखाई देता है फिर उसके बाद ये हुआ कि जिया जाए तो ऐसे जीने के लिए अब फिर से प्रयास फिर पत्नी के साथ बातचीत माता पिता के साथ बातचीत भाई बहनों के साथ बातचीत और कई मित्रों के साथ बातचीत वो सब प्रयास ही है उन प्रयासों में पर्याप्त तो वीरता की जरूरत है है ना उस पूरे ऐसा लगता है हमको कि सब वो तालाब ठहरा हुआ है उसमें पत्थर डालना पड़ेगा ढालना ही पड़ेगा क्योंकि वो ठहरा है वो सच्चाई के साथ नहीं ठहरा हुआ है कहीं कहीं वो अव्यवस्था में ठहर गए हैं तो उसको जो स्टेक्नीशियन है उसको हिलाान ढुलाना पड़ता ही है और उतना साहस हमको रखना पड़ता है ये थोड़ा प्रयास के बाद है ही उसको करेंगे करेंगे ठीक है कुछ छूट गया अच्छा और दीदी तो बिल्कुल डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं इसके बाद हाँ, भी हाँ